यजुर्वेदीय यजुर्वेदी कठ शाखा की कठोपनिषद के द्वितीय मंत्र का विचार कल हम लोग कर, कर रहे थे एक आख्यायिका बताई जा रही है यमराज के द्वारा नचिकेता को प्रदान की गई आत्मविद्या की प्रशंसा में आख्यायिका के अनुसार वाजस्रवा के पुत्र उदालक जी ने एक विश्वजित याग का अनुष्ठान किया विश्वजित याग के अनुष्ठान का अंग है सर्वस्वदान सर्वस्वदान रूप अंगानुष्ठान भी उन्होंने किया यज्ञ करना जरूरी होता है लेकिन यजमान के अंदर विद्यमान जो लोभ है उसे ठीक ठीक कर्मांग का शास्त्र जैसा स्वरूप बताता है वैसा अनुष्ठान नहीं करने दे उसमें भी लोभादि दोषों से दूषित तो चित्त यजमान सोचता है कि जैसी तैसी विधि पूरी हो जाए तो उद्दालक जी भी सदोष चित्त के कारण सर्वस्व दान रूप जो अंगानुष्ठान है उसे ठीक ठीक संपन्न नहीं करते हैं। फॉर्मैलिटी पूरा करने का जैसा सोचते हैं उसी दृष्टि से यहां पर और वो उनका अंगानुष्ठान शास्त्र विधि के अनुसार ठीक ठीक नहीं हो पा रहा है इसे दिखाने के लिए प्रथम मंत्र के उत्तरार्ध में बताया गया कि यजमान उद्दालक जी का एक नचिकेता नाम का प्रसिद्ध पुत्र है तो पुत्र होने के कारण पुत्रत्व का ठीक ठीक पालन नचिकेता करते हैं पुत्र में पुत्रत्व तो हैं यानी पुत्र शब्द का प्रवृत्ति निमित्त हैं यौगिक शब्द पुत्र होने के कारण पुननामका नरकात् पितरम त्रायते यह सह पुत्रुत्पत्ति के अनुसार नरक से अपने पितरों की जो रक्षा करें उसे कहा जाता है पुत्र के है। है? किस हाँ तो यही जो ये पीतोदका दग्ध त्रिणा इत्यादि ये है ना आ, पाप जो गोदान का तो विधान है लेकिन कैसी गाय देनी है वो शास्त्र बताता है उसके अनुसार दे तब तो ठीक है लेकिन मरनासन्न गाय दान करता है तो उसे बताया गया कि जहां सुख नहीं है दुख ही दुख है नरक शब्द का अर्थ ही होता है दुख तो दुख भोगने का स्थान उस स्थान में हो जाता है अनेकों ओ, दुख के स्थान है उसमें से एक पुम नामक नरक है ओ जो पुन नामक नरक है उसकी प्राप्ति वो पुम नामक नरक के ये लक, उपलक्षण है ये नहीं कि पिताओं को पुन नामक नरक से ही रक्षा करता है और बाकी जगह जाने देता है बाकी नरकों में वहां भी तो दुख ही है तो जिससे भविष्य में होने वाले दुख हैं, ऐसे दुख कार्य में भविष्यकालीन दुख कार्य में होने वाली जो प्रवृत्ति है या पहले से हो चुकी है पितरों की जो प्रवृत्ति, पहले से जो हो चुकी है उसका प्रायश्चित पुत्र करके और जो होने जा रही हैं, उसे रोक करके भविष्यकालीन दुख से अपने पितरों की रक्षा करता है उसे कहा जाता है पुत्र ये पुन नामक जो वहां पर पु शब्द होने के कारण पुन नामक नरक ऐसा ये करते है वो उपलक्षण है सभी नरकों का और उससे जो अपने पितरों की रक्षा करें भविष्यकालीन दुख से अपने पितरों को बचा दें उसे पुत्र कहते हैं इसलिए कहा कि उद्दालक को जैसा विश्वजित याग का अंगभूत सर्वस्व दान है अंगानुष्ठान एक वैसा तो कर नहीं रहे हैं किंतु मरणासन्न गाय दान कर रहे हैं वे मरणासन्न गाय दान देना तो भविष्यत में दुख को निमंत्रण देना है नरक को निमंत्रण देना है रोई करने जा रहे हैं और मैं पुत्र हूं तो इस प्रवृत्ति से रुक, रोकना चाहिए अपने पिता को भविष्यकालीन जो दुख देने वाली प्रवृत्ति वर्तमान में संपन्न करने के लिए पिता प्रवृत्त हो रहे हैं उसे रोका जाए ऐसा विचार नचिकेता के मन में आया द्वितीय कंडिका में बताया गया पांच वर्ष की आयु वाला होने पर भी नचिकेता जिस समय ये गायें यज्ञ में व्रत ब्राह्मणों को ऋत्विकों को तथा यज्ञ दर्शन के लिए आए हुए ब्राह्मणों को दान देने के लिए ले जाई जा रही है यज्ञ मंडप के ओर उसी समय नचिकेता के मन में यह आस्था जग गई शास्त्र वचन के प्रति इसलिए कहा कि आस्था श्रद्धा आविवेश तम श्रद्धा आविवेश तो नचिकेता के अंदर श्रद्धा ने प्रवेश किया तो मतलब बाहर से प्रवेश किया ऐसा नहीं अंदर से ही शास्त्र वचन में आस्तिक बुद्धि रूप वृत्ति अभिव्यक्त हो गई और सो अमन्यत और जब श्रद्धा जगी तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम होता है ना तो शास्त्र के प्रति श्रद्धा जग गई तो शास्त्रार्थ अभिव्यक्त हुआ उसने निश्चय किया सो अमन्यता क्या निश्चय किया श्रद्धालु नचिकेता ने वो तो बताया जाएगा तृतीय कंडिका में आगे वाले दो तीन कंडिकाओं में आएगा ये निश्चय किया कि पिता को इस प्रकार की गायें दान देने से रोकना चाहिए लेकिन सीधे सीधे पिता को पूरे सब लोग यज्ञ दर्शन कर रहे हैं अंग अनुष्ठान हो रहा है सबके सामने यह कहना भी ठीक नहीं है तो बुद्धिमता से पिता की इस प्रवृत्ति को रोकना चाहिए इसके लिए विचार किया और निश्चय किया ये स्व अमन्यता से बताया जा रहा अमन्यता का विषय ही बताने के लिए आगे की कंडिकाएं हैं तो इसका भाष्य पहले देखा जाए द्वितीय कंडिका का कांग नचिकेत प्रथम वयसम संतम तो तम ये सरोनाम नचिकेता का परामर्शक है इसलिए कहा कि नचिकेतसम कुमारम का अर्थ करते हैं प्रथम वयसम और प्रथम वया किसको कहा जाता है तो पांच वर्ष तक की आयु प्रथम वय कहलाता है तो पांच वर्ष का था प्रथम वय सम संतम और पांच वर्ष की आयु में अभी इंद्रिया जो है आ, स, समर्थ नहीं होती है इसलिए कहते हैं अप्राप्त प्रजनन शक्तिम तो अभी पांच वर्ष की आयु वाला ही है बालक ही है इस दृष्टि से कहा अप्राप्त प्रजनन शक्तिम यानी इवा नहीं है बालम एवं इन दोनों विशेषणों का तात्पर्य बता बालम एव अभी बाल अवस्था वाला ही है ये प्रथम वयसम संतम का ही स्पष्टीकरण है अप्र, अ, अप्राप्त प्रजनन शक्ति और तात्पर्य तात्पर्याथ है बालम एवं संतम कुमारम एवं संतम का अर्थ है बालम एवं तो अभी बच्चा ही है किंतु श्रद्धा यानी आस्तिक बुद्धि पितुर हित काम प्रयुक्ता तो पिता के हित की इच्छा से प्रयुक्त आस्तिक बुद्धि नचिकेता के अंदर अभिव्यक्त हुई आविवेश कर दिया प्रविष्टवती तो कहा किस समय नचिकेता के अंदर श्रद्धा प्रकट हुई उस तो समय पूछा जा रहा है कि कश्मिन काले इत्याह कि दक्षिणासु नियमानासु का मतलब सर्वस्व दान रूप जो एक अंग है विश्वजित याग का वो जिस समय संपन्न करना है सर्वस्व दान रूपी अंग अनुष्ठान की तैयारी के समय वो, वो संपन्न होने जा रहा है उसे संपन्न करने के लिए जो पूर्व तैयारियां हो रही थी उसी समय तो जिन गायों को दान देना है वो गाय भी ले जाई जा रही हैं। इसलिए कहते हैं कि रित्विक सदस्य सदस्येभ्य दक्षिणासु नियमानासु विभागे उपनियमानासु उपनीयनासु दक्षिणार्थसु गोसु दक्षिणाशु नियमानासु का अर्थ कर दिया कि ऋत्विक यानी यज्ञ संपादन के लिए यजमान के द्वारा वृत जो ब्राह्मण ऋत्विक कहलाते हैं और सदस्य कहलाते हैं जो यज्ञ संपादन के लिए भूमिका का, का निर्वहन नहीं कर रहे हैं लेकिन यज्ञ दर्शन के लिए आए हुए हैं साधु ब्राह्मण उनको भी दक्षिणा देने की प्रथा होती है उनको सदस्य कहा जाता है ऋत्विक हैं, यज्ञ संपादन में व्यापार युक्त सक्रिय और सदस्य हैं यज्ञ देखने के लिए आए हुए वे सदस्य हैं सदस्य शब्द की उत्पत्ति बता रहे हैं टीकाकार सदसी यज्ञ सभायाम ये अन्य मिलिता ब्राह्मणा ते सदस्या ऐसा लगाना और तेभ्य सदस्यभ्य सदसी यानी सदस्य शब्द है इसी में परि उपसर्ग जो, जोड़ दो तो परिषद होता है और केवल सदस्य रखो तो सदस्य शब्द है सकारांत सप्तमी का एक क्वेश्चन उसका अर्थ होता है सभा सदह शब्द का अर्थ है तो सभा अलग अलग होती हैं कहीं <coughs> वेदांत सभा है तो कहीं यज्ञ सभा है तो कहीं लोक सभा है तो कहीं कुछ है तो कोई कुछ तो सदस्य शब्द का अर्थ है सभा यहां पर प्रकृति में यज्ञ हो रहा है इसलिए सदशी शब्द का अर्थ निकलेगा यज्ञ सभायाम तो सदस्य यानी यज्ञ सभायाम ये अन्य मिलिता ब्राह्मणा तो यज्ञ दर्शन के लिए उपस्थित हुए जो ब्राह्मण है उन्हें कहा जाएगा सदस्य और तेभ्य यानी सदस्य उन यज्ञ दर्शनार्थ आए हुए ब्राह्मणों के लिए भी दान देने के लिए गाय लाई जा, ला जा रही है तो दक्षिणासु नियमानासु का अर्थ करते हैं विभागे न उपनियमानसु दक्षिणार्था गोसु तो आचार्य को कितनी गाय देनी है तो बाकी ऋत्विकों को कितनी देनी है और सदस्यों को कितनी देनी है ऐसे अलग अलग विभाग करके ले जाई जा रही हैं ऐसे अलग अलग पैकेट बना देते हैं और उसमें नियम भी है आचार्य को बाकी की अपेक्षा दुगुना दक्षिणा देनी चाहिए करके इसलिए अलग अलग विभाग करके लिया जा रहा है जैसे आजकल यज्ञ बनाते तो अलग अलग पैकेट बना करके रख लेते हैं पहले से जिसका जो पैकेट है वही उनको दिया जाता है ऐसे गायों की संख्या भी किसको कितनी होनी चाहिए ऐसी ले जाई जा रही है तो ओ नियमाना सु किस लिए ले जाई जा रही है गाय तो कहते दे दक्षिणा देने के लिए किनको तो ऋत्विज्य भे सदस्य उनको सो अम्यत इसका अर्थ कर रहे हैं अब श्रद्धा आविवेशक तो पहले अर्थ कर दिया ना तो स अमन्यत इसमें स ये सर्वनाम श्रद्धा संपन्न नचिकेता का परामर्शक है इसलिए कहते हैं कि स यानी अविष्ट श्रद्धो नचिकेता अमन्यत यानी आलोचितवान नचिकेता ने विचार किया तो तृतीय कंडिका के अवतरण भाष्य में पूछा जा रहा है कि नचिकेता ने किस प्रकार का विचार किया कथम इति कथम इति यानी नचिकेता ने विचार किस प्रकार का किया इस प्रकार का प्रश्न होने पर कहते हैं उच्चते नचिकेता के विचार के विषय को बताया जाता है पीतोदका दग्ध त्रीणा दुग्ध दोहा निरी अनदा नाम ते लोका गा ददत तो गायों के यहां पर चार विशेषण दिए जा रहे हैं तो पीतोद पीतम उदकम या भी ता पीतोद का गा लगा पीतोद का गाव गौ गावो गाव तो पीतोद का गाव तो पी लिया है जल जिन्होंने प्रारब्ध में जितना जल था वो पी चुकी हैं अब जल की बाल्टी सामने रखी है लेकिन उसमें मुंह डाल करके पीने का सामर्थ्य भी जिनमें नहीं रहा है ऐसी गाय प्रारब्ध का जल जिनके समाप्त हो गया है और जगध त्रीणा जगधम है खादितम त्रीणम ताहा गाव जग्ध त्रीणा तो खा लिया है घास जिन्होंने अपने प्रारब्ध में जितना था वो पूरा अब हरे चारे के ढेर पर बांधने पर भी जो नहीं खा सकती ऐसी गाय जिनका अन्न जल इस संसार में उस शरीर से ग्रहण करने योग्य समाप्त हो चुका है पर लोग की यात्रा के लिए तैयार बैठी हुई है जो ऐसी गाय दग्ध और दुग्ध दोहा दुग्धम दोह यानी दुग्धम यासाम ताहा दुग्ध दुग्ध यानी दोह लिया गया है दोह यानी दूध जिनका उन्हें कहा जाता है दुग्ध दोहा जितना उस शरीर से उन्हें दूध देना था वो दे चुकी है अंतिम बार भी ब्याह चुकी है अब ब्याने वाली नहीं है ऐसी गाय क्यों नहीं दो सकती क्या नाम सकती तो कहते हैं निरिंद्रिया का मतलब जिनमें जनन सामर्थ्य समाप्त हो चुका है गाभिन नहीं हो सकती वृद्धावस्था में वो नहीं हो सकती गाभिन ऐसी जो गाय हैं निरिन्द्रिया का अर्थ है अब जो गाभिन होने वाली नहीं है वृद्धा हो गई है शिथिल पड़ गई है इंद्रिया जिन गायों की ऐसी गाय चारों विशेषण हैं इन चारों विशेषणों से विशिष्ट याहा गावह ऐसे इन दो पदों का अध्याय करना याहा गावह और इसका अन्वेज जाएगा उसके साथ ताहा ददत तो ताहा याह या, या, गावो ता ददत तो जो गाय उन चार विशेषणों से विशिष्ट ऐसी गायों का परामर्शक है ताहा शब्द तो ताहा ये प्रथमा का द्वितीया का बहुवचन है ददत का कर्म है ददत क्षत्रि प्रत्यांत है दादहातु से क्षत्रि प्रत्यय करके ददत बना तो ताहा ऐसी गायों को दान करता हुआ शत्रु क्षत्री प्रत्यय है हेतु अर्थ में ऐसे गायों का दान हेतु बन जाता है कारण बन जाता है क्षत्रि प्रत्यय कारण बता रहा है अपने प्रकृत्य अर्थ में क्षत्री प्रत्यय की प्रकृति है दा धातु उसका अर्थ है दान क्रिया तो दानक क्रिया में हेतुत्व बताता है क्षत्रि प्रत्यय ददत में, लक्षण हेतु तो क्रियाया इस सूत्र से क्षत्रि प्रत्यय हुआ हेतु तो अर्थ में तो दा, दानक क्रिया में हेतुत्व का ज्ञापक क्षत्री प्रत्यय है और किसके दानक क्रिया में तो दानक क्रिया के कर्म को बताने वाला ताह यह सर्वनाम है और ता यह सर्वनाम परामर्शक है पीतोदका दग्ध दु, त्रिणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया इन विशेषणों से विशिष्ट गायों का परामर्शक है दाता शब्द <coughs> इसलिए अर्थ निकलेगा पीतोदक आदि विशेषणों से विशिष्ट गायों का दान कारण है निमित्त है ताददत। ये साधन हुआ किसका साधन है कारण है तो इसका साध्य बताया जा रहा है इस प्रकार के गोदान रूपी साधन का साध्य बताया जा रहा है अनदा नामते लोका से कि ते शब्द यहां पर ये अर्थ में है यानी तो अर्थ में ते शब्द का प्रयोग है तो ते का अर्थ निकलेगा ये तो ये आनंदा नाम लोका आनंदा में नंद शब्द का अर्थ है सुख आनंद और न नास्ति, नास्ति नंद यानि आनंद अर्थात या येषु लोकेशु बचन है ना। नास्ति नंद यानि सुखम् येषु लोकेशु ते आनंद जैसे अपुत्र कहा जाता है जिसका पुत्र नहीं है उसे हाँ टू नदी समृद्ध धातु से प्रत्य होकर क्या नाम भाव अर्थ में प्रत्यय हो करके बन गया नंद शब्द तो नंद का अर्थ है सुख और वो जहां पर नहीं है सुख रहित लोग वो नरक है इसलिए आनंदा नाम नाम यानी प्रसिद्ध तो आनंद लोक जो प्रसिद्ध है यानी नरक प्रसिद्ध जो नरक है जहां दुख ही दुख है ऐसे जो लोक सुखरहित तो, सुखरहित्व तो अनुरूपे न प्रसिद्ध जो लोक ता, तान ये द्वितीय का बहुवचने पुलिंग लोक का परामर्शक है गति यानी प्राप्त स यानी दाता गोदान करने वाला पीतोदकवादि विशेषणों से विशिष्ट गायों का दान करने वाला उन लोकों को प्राप्त करता है तान स गच्छति। का विशेषण है ता ददतः ददत, तो ददत स तान लोकान गच्छति। तो पीतोदकत्व आदि विशेषणों से विशिष्ट गायों का दान करने वाला जहां किंचित भी सुख नहीं है ऐसे दुख बहुल लोकों को प्राप्त करता है नरक को प्राप्त करता है तो नरक प्राप्ति ये साध्य है पीतोदक विशेषणों से विशिष्ट गोदान साधन है इनका साध्य साधन भाव इस मंत्र से बताया जा रहा है और इस साध्य इसका विचार किया नचिकेता ने यह जो साध्य साधन भाव है शास्त्र बता रहा है और मेरे पिता तो उषण है यानी विश्वजित याग का जो फल है स्वर्ग उसे प्राप्त करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं आनंद लोक की प्राप्ति जिससे होती है ऐसा ऐसी गायदान दे रहे हैं इससे तो उन्हें नरक की ही प्राप्ति होगी न कि स्वर्ग की और इससे इनको रोकना चाहिए क्योंकि मैं पुत्र हूं पुत्र का कर्तव्य है अपने पितरों को भविष्यत दुख से बचा ले तो इस तृतीय मंत्र का भी जो भाष्य है इसे देखिए पीतोदका इत्यादिना ना उच्चते प्रश्न का उत्तर दिया जाता है नचिकेता के विचार के विषय को बताया जाता है दक्षिणार्था गावो विशेषंत जो दक्षिणा के लिए गाय तो, हाँ? हाँ? तो भाष्य में आ रहा है ना तीन नंबर तो तो है वो टीका है, है, है तीन नंबर अच्छा, तो, मैं मैं सोचा है तो अभी तो वो पढ़ाई नहीं है ना भाष्य में भाष्य पर वो टीका है तो भाष्य अभी तो पढ़ रहा हूं दक्षिणार्था गावो विशेषंत का मतलब ये बताया जा रहा है अभी तृतीय श्लोक का तात्पर्य पूर्वार्ध का कि तृतीय मंत्र के पूर्वार्ध में दक्षिणा के लिए जो गाय ले जाई जा रही हैं उनका विशेषण बताया जा रहा है इसलिए कहते हैं कि दक्षिणार्था गावो विशेष्यंते दक्षिणा के लिए ले जाए जाने वाली गायों को बताया जा रहा है कि कैसी हैीतम उदकम उदकम् याभि ता पीतोदका ये बोरी समास है और इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि पीतम उदकम् प्राक न उत्तर कालम पान शक्तिरपी अस्ति इत पहले ही जितना उनके प्रारब्ध में जल था वो पी चुकी हैं अब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के बाद ब्राह्मण अपने घर ले जाएंगे इन गायों को तो पानी पिलाने की भी जरूरत नहीं है और चारा खिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली क्योंकि जितना पानी पीना था और जितना चारा खाना था वो खा चुकी है अब उनमें भविष्यत में पानी पीने की भी शक्ति नहीं रही चारा खाने की शक्ति तो दूर ही इस अभिप्राय से कहा कि पीतम उदकम ने पहले ही जितना पानी पीना चाहिए उतना पी चुकी है अब न उत्तरकालम पान शक्ति रपी अस्ती दान देने के बाद घर ले जाएंगे ब्राह्मण तो उनको पानी पिलाने का कष्ट भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इनमें पानी पीने की शक्ति ही नहीं है जगधम यानी भक्षितम त्रीणम या भी ता जगध त्रीणा और चारा भी खा चुकी है जितना प्रारब्ध में था अब वो चारा भी नहीं खाने वाली है तो मरणासन गायें होती है कोई पुरुष भी मनुष्य भी कोई भी जीव होता है तो उनका अन्न जल समाप्त हो जाता है जब तो कुछ भी उनका जीवन में जो प्रिय पदार्थ था वो भी सामने रखो तो खिलाना भी चाहो तो मुंह से बाहर आ जाता है प्रारब्ध भी न होता तो, तो इसलिए कहते है जगधम त्रिन, भक्षितम त्रीणम या भी और दुग्धो दोह यानी क्षीराख्यो या शांता दुग्ध दूध दो लिया गया है जिनका क्या मतलब अब दूध देने वाली नहीं है और निरिंद्रिया का अर्थ कहते हैं अप्रजनन समर्था अब वो ब्याहने वाली नहीं है यानि जीर्णा निष्फला गावो इत्यर्थ बूढ़ी और जो दो, क्या नाम है निकम ही नहीं निष्फल का अर्थ जो दूध देने वाली नहीं ब्याहने वाली नहीं है निष्फल है गायों का तो फल है उनका सार दूध मिलता रहे इसलिए तो लोग गाय पालन करता है और अब वो दूध देने वाली नहीं है ब्याहेगी नहीं तो दूध कहां से देगी तो वो निष्फल और पानी और चारा भी खाने की शक्ति नहीं रही का मतलब जीर्ण गाय हैं, वृद्ध गाय हैं। ऐसी गायों का जो दान देता है तो कहते या ताहा एवं भूतागा ऋत्विगभ दक्षिणा बुद्धिया ददत तो दक्षिणा के रूप में ब्राह्मणों को इस प्रकार का गोदान करता है गाय देता है दक्षिणा के रूप में तो ददत का अर्थ कर दिया प्रयचन दान देता हुआ वो नरक को प्राप्त करता है तो आनंदा यानी अनानंदा असुखा नामान तो सुख रहित तो जो लोक है का मतलब नरक नाम ये लोका यजमानों गच्छति यजमान उनको प्राप्त करता है ऐसा विचार नचिकेता कर रहा है और मेरे पिता को नरक नहीं जाना है उनको जाना है स्वर्ग क्योंकि इसीलिए विश्वजीत याद किए हैं उषण है स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें जिससे स्वर्ग प्राप्त हो नरक से उनकी रक्षा हो नरक जाने से ऐसा मुझे कुछ करना चाहिए उपाय ये सोच रहा है इस दृष्टि से आगे कहते हैं तो चतुर्थ मंत्र का अवतरण देखिए भाष्य में तद एवं संपत्ति क्रसंपत्ति पिता फलम् फल मेन सता आत्मप्रदानेन अपि कृत्वा निवारणीय आत्मदन अतुसपत्ति मितर मुपगम्यवतरण तय तो विचारकीया निकेताने कि क्रतु असंपत्ति निमित्तम पीतु अनिष्टम फलम मया पुत्र सता तो निवारीय विश्वजित याग और उसका जो एक अंग है सर्वस्वदान सर्वस्व दान विश्वजित याग करने वाला करता है तो माना जाता है उस अंग का ठीक ठीक अनुष्ठान हुआ और ठीक ठीक शास्त्र विधि के अनुसार सांग अनुष्ठान हो जा तो शास्त्र ने यज्ञ का जो फल बताया वह प्राप्त होता है तो विश्वजित याग का स्वर्ग प्राप्ति रूप याग जो फल बताया है वह शास्त्र ने जैसा विश्वजित याग के अंगों का तथा विश्वजित याग का स्वरूप बताया है वैसा स्वरूप अपने प्रयत्न से यजमान संपन्न करता है तो माना जाता है ठीक ठीक शास्त्र विधि के अनुसार विश्वजित याग का अनुष्ठान हुआ वह स्वर्ग प्राप्ति का हेतु बनेगा और यदि विकलांग हो जाएगा जिस अंग का जैसा स्वरूप बता है वैसा स्वरूप उस अंग का संपन्न न करके फॉर्मालिटी पूरी करने के लिए मात्र अंग अनुष्ठान किया जाएगा तो वो तो माना जाएगा शास्त्र विधि के अनुसार ठीक ठीक अंग अनुष्ठान नहीं हुआ विकलांग यज्ञ हो जाएगा तो विकलांग जो है लक्ष्य तक पहुंचाने में यजमान को समर्थ नहीं होगा तो हमारे पिता विश्वजित याग का फल स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन सर्वस्वदान रूप विश्वजित याग का अंग ठीक ठीक अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं इस अंग का संपादन नहीं कर रहे हैं तो याग हो जाएगा ठीक से संपन्न नहीं अपितु विकलांग इस दृष्टि से कहते हैं कि क्रतु असंपत्ति निमित्तम तो याग तो ठीक से संपन्न नहीं होगा असंपत्ति यानी अनिष्पत्ति याग सकलांग याग की निष्पत्ति नहीं हो पाएगी ठीक याग संपन्न नहीं होगा तो आ, उसका अनिष्टयी फल होगा सकाम कर्म शास्त्र विधि के अनुसार संपन्न नहीं होता है विपरीत होता है तो उसका फल भी विपरीत होता है क्रतुभ्रंश तत्व क्रतु फल आ, क्रतु फल आपका स्वभाव तो है यजमान को ठीक ठीक कर्म करने वाले को उस कर्म के अनुसार फल देना क्रतु फल विधान विधान आ, क्रतु विधान व्यसनी आप तो क्रतुफल विधान व्यसनी है और आप का स्वभाव है प्राणियों को उनके कर्म का ठीक ठीक फल देना और उन्हीं से ऐसे आपसे दक्ष का यज्ञ ध्वंस किया गया क्रतुभ्रंश क्रतु फल विधान व्यसन तो कर्म का फल देना जिनका स्वभाव है ऐसे आपके द्वारा ही यज्ञ का ध्वंस हो गया और अनिष्ट फल प्राप्त हुआ सिर कट गया वीरभद्र भी तो भगवान शिव का ही एक अंश था क्रोध का क्रोध भी तो शिव जी के अंदर से निकला था इसलिए शिव का ही अंश माना गया वीरभद्र ने नष्ट किया का अर्थ है शिव ने नष्ट किया और शिर काट दिया तो यह सिर कटना अनर्थ ही है ना क्योंकि उसका उद्देश्य ठीक नहीं था ऐसे ही इनका उद्देश्य भी है कि हमारी संपत्ति बची रहे और सर्वस्व दान रूप अंग भी संपन्न हो इसलिए तो अच्छी अच्छी गायें जो है नचकेता के नाम से स्वयं ही विभक्त करके रख ली तो उनका दूध बाद में यदि नचिकेता बीच में विघ्न न डालते तो पीते नहीं क्या उनका उनसे कुछ कार्य स्वयं का नहीं लेता खूब लेते, लेते इसलिए तो बचा ही था कि जीवन में बिल्कुल हम निर्धन न हो हु? ही करते हैं हैं ये वाला है तो ना जो उठा संपत्ति तो परिवार वालों के नाम कर ले देते हैं। हाँ, हाँ, हाँ <laughs> ऐसा होता है तो तदेव क्रतु असंपत्ति निमित्तम पीतु अनिष्टम फलम तो ये जो क्रतु के ठीक ठीक शास्त्र अनुसार संपन्न न होने से होने वाला जो यजमान को अनिष्ट फल है नाम लोक की प्राप्ति नरक की प्राप्ति रूप अनिष्ट फल मया पुत्रे सता, मैं तो सत्पुत्र हूं सुपुत्र हूं ना तो सुपुत्र मेरे द्वारा निवारणीयम पिता को भविष्य में जो अनिष्ट फल प्राप्त होने वाला है उसको पिता को प्राप्त होने से पहले ही हटाना चाहिए जैसे कहीं कुछ आता है समुद्री तूफान आदि तो उसकी दिशा बदलाते हैं आजकल कृत्रिम इससे या तो पहले से परिरक्षा करते हैं ना सूचना मिल जाती है मौसम विभाग से तो ऐसे ज्ञात हुआ श्रद्धा प्रकट हुई नचिकेता के अंदर तो नचिकेता को ये ख रहा है कि इस प्रकार का गौदान करना नरक को निमंत्रण देना है तो नरक अनिष्टो कोई प्राप्त होने वाले हैं मेरे पिता वो अनिष्ट रूपी फल इनको प्राप्त न हो जिससे प्राप्त होता ऐसे क्रिया से इनको रोका जाए और ठीक ठीक स्वर्ग प्राप्त कराने वाला जो याग है उसका अंगभूत भूत सर्वस्वदान रूप अंग अनुष्ठान कराया जाए इस अभिप्राय से है। कहते हैं कि सता मया पुत्र न निवारणीयम क्या अनिष्ट फलम पिता को प्राप्त होने वाला अनिष्ट फल भविष्य में इसी समय मुझे, मुझे रोकना चाहिए कैसे रोकेंगे तो कहते आत्म प्रदान ए नापी क्योंकि मैं भी पुत्र हूं पिता की संपत्ति मानी जाती है पुत्र भी तो अपने अपना स्वयं का भी पिता से दान करवा करके भी क्रतु संपत्तिम कृत्वा सर्वस्व दान देना है तो स्व का अर्थ है धन सर्व है समस्त तो जितना भी यजमान के पास धन है वो सब दान करना है तो मैं भी तो अपने पिता का धनी ही तो स्वयं का भी किसी न किसी को दान करवा करके मेरा अपना स्वयं का अपने पिता से दान करवा करके ये सब होगा तो फिर मेरे नाम से होने वाली जो संपत्ति है वो भी मानी जाएगी उन्हीं की है मैं ही उनका एक धन हूँ तो सारी गायें भी तो गौशाला में बंधी हुई अच्छी अच्छी उन्हीं की वो सब दान दे देनी चाहिए उनको तो सर्वस्व दान करा करके आत्मप्रदानी प्रदानी नापी का अर्थ निकलेगा कि पिता से सर्वस्व दान कराएंगे तो क्रतु ठीक संपन्न होगा तो क्रतु संपत्तिम कृत्वा फिर वो क्रतु विकलांग न होकर सकलांग हो जाएगा इत्तेवम मतवा ऐसा निश्चय करके सो अम्यता का ना कि उसने निश्चय किया तो कैसा निश्चय किया यह निश्चय किया पितरम उपगम्य इस निश्चय के साथ पिता के पास गया और जाकर के पिता से कहता है क्या कहता है वो चौथे मंत्र में बताया जा रहा है सहोवाच पितरम तत्क दास्यसी द्वितीय तृतीय तम हो वाच मृतवे दामी तो सद्धा विष्टिश्चय श्रद्धा से युक्त हो करके निश्चय कर लिया जिस नचिकेता ने वह नचिकेता क्या निश्चय कर लिया कि पिता से ठीक ठीक कृतु संपन्न कराना और अभी तक का तो क्रतु ठीक हो गया है ये सर्वस्व दान रूप जो अंग अनुष्ठान है वो ठीक से कर ले तो क्रतु संपत्ति ठीक हो जाएगी तो यह सर्वस्व दान रूपी अंग का अनुष्ठान ठीक ठीक करा करके पिता का क्रतु संपन्न कराना है इस निश्चय वाला जो नचिकेता ने पित, पिता के पास जाकर के पिता से कहा क्या कहा कि तत, तात इस अर्थ में तत यह संबोधन है पहले त में अकार छादस रस्व है होना चाहिए दीर्घ है तो रस्व ही छपा हुआ लेकिन वो छांदस है रस्व तात ऐसा होना चाहिए हे तात हे पिता इस अर्थ में हे तात संबोधन है हे पिताजी माम कस्मय दास्यसी आप किस ब्राह्मण विशेष को ऋत्विक विशेष को मेरा दान कर रहे हो जैसे गायें आपकी संपत्ति हैं ऐसा मैं भी तो आपकी संपत्ति हूं और आपको सर्वस्व दान करना है इसलिए मैं भी आपका आपके स्व में से एक स्व हूं धन हूं तो मैं रूपी धन को आप किसको दे रहे हैं ये पूछा तो पिता ने तो नचिकेता ने पहली बार ही पिता से पूछा तो सुना ठीक ठीक सुना लेकिन उपेक्षा कर दी कि बच्चा है ऐसे ही कह रहा है ये समझ करके उपेक्षा कर दी लेकिन उपे, पिता ने उपेक्षा करने पर भी दूसरे बार तीसरे बार यही प्रश्न नचिकेता ने अपने पिता से किया कि द्वितीयम तृतीयम तो दूसरे बार भी कहा कि कसमें माम तीसरे बार भी कहा कसमें माम तो बार बार पूछ रहे हैं और वो बार बार तो उपेक्षा भी नहीं बनती ना इसलिए पिता को क्रोध आया कि मैं तो सोच रहा था कि ये बच्चा है ऐसा ही कह रहा होगा ये तो ब, बच्चा नहीं है जानबूझकर के ऐसा कह रहा है मुझे शिक्षा दे रहा है मैं तो इसी के लिए इसके हित के लिए अच्छी गायें बचाए रख रहा हूं और ये मुझे शिक्षा देने आया ऐसा मन में सोच करके क्रोध आ गया और क्रोधाविष्ट होकर के कह दिया क्रोध के कारण फिर तो बहुत ही सम्मोह समूहा स्मृति विभ्रम क्रोध से मोह हो गया सम्मोह हुआ अविवेक आ गया और अविवेक के कारण फिर समूहा स्मृति विभ्रम स्मृति विभ्रम होता है फिर नहीं सोचता है कि किसको क्या कहना चाहिए ये याद नहीं आता तो जिसके लिए अच्छे अच्छे गायें बचा करके रखी थी उसी को कह रहे हैं कि तुम्हें तो यानी तुम्हें मृतवे ददामी तो यम राज को दे दिया मैंने तुम्हें तो मतलब मरो जाओ ऐसा कह दिया क्रोध में आकर के तो तुम्हें मैंने मृत्यु को दान कर दिया ऐसा क्रोध में नचिकेता को कह दिया उदालक जी ने और इसे सुन करके नचिकेता थोड़ा एकांत एक में बैठ करके विचार करता है वो विचार आगे बताया जाएगा भाष्य को देखिए तदेव हाँ। सहोवाच पितरम हे तत यानी तात कस्मय ऋत्विक विशेषा दक्षिणार्थम इति प्रयसी हे पिताजी आप मुझे किस ऋत्विक विशेष को दक्षिणा के रूप में दान दे रहे हो <coughs> तो एक बार में कहने पर उपेक्षा कर दी नचिकेता की नचिकेता के पिता ने ये कहता है कि एवं उगते पित्रा पिता उपेक्ष तो ऐसा पहले बार कहा नचिकेता ने पिता ने सुन भी लिया और सुन करके नचिकेता की उपेक्षा की तो पित्रा उपेक्ष मानो नचिकेता ऐसा लगाना द्वितीयम तृतीयम अपि वाच दूसरे बार तीसरे बार भी पिता से वही कहा कि कसमय मामदास्यसी कसमें मामदास्यसी तो इस पर फिर नजिकेता ताके पिता को क्रोध आ गया ये कहते है कि नायम कुमार स्वभाव ये बच्चा समझ करके मैं इसको पहले बार सुनकर भी अनसुना किया लेकिन ये कुमार स्वभाव ये बच्चा नहीं है बाल बुद्धि नहीं है अपीतु मुझे शिक्षा देने के लिए आया है तो इति क्रोध क्रोधाविष्ट होकर के पिता ने नचिकेता को कहा कि तंग, तंग पुत्रम किल वाच मृतवे वैवस्वताय त्वा, दा, इति मैं तुम्हें यमराज को देता हूं ये कह दिया क्रोध में अब पिता के क्रोध से कहे गए इस वाक्य पर विचार कर रहे हैं नचिकेता बुद्धिमान का ये सोवा होता सहसा कोई वाक्य सुना उसकी प्रतिक्रिया नहीं करता विचार करके प्रतिक्रिया करता है इस वाक्य पर विचार कर रहे हैं नचिकेता विचार करके जो कहेंगे क्या विचार करेंगे और पिता को क्या कहेंगे प्रतिक्रिया क्या देंगे इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे